वो संकोची कह भी न पाए कि मैं तो उद्धार करने आया था ये आपने क्या कर दिया हा वहां भी श्री कृष्ण केवल उद्धार के लिए ही गए थे हा? एक असहाय की रक्षा के लिए गए थे कि उसके सम्मान की उसके स्वाभिमान की उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए गए थे लेकिन विधर्भ राज थे कि वो कन्यादान करके और ये इतने भोले इतने संकोची कि नारायण कह ही नहीं पाए विधर्भ राज और महाराज मुदगा लौट गए और जब ये लौट करके पहुंचे तो अगले दिन प्रातः जितने ज्योतिषी थे उन्होंने घोषणा कर दी कि शिशुपाल और रुक्मणी का विवाह नहीं हो सकता ये अमंगलकारी है। है जरास्य कहा अगर मंगलकारी है तो भी होगा विदर्भराज ने कहा कि नहीं रोने लगे वो कि उन्होंने जरा संत से कहा कि महाराज ऐसा न खींचे मेरी बेटी है ये मैंने बड़े मेरा प्राण है ये हां अमंगल का शमन करके ही हम विवाह करने को तैयार हैं आप कृपया मान लें तो उन्होंने शास्त्रियों से पूछा कि कैसे इस अमंगल को टाला जा सकता है तो उन्होंने कहा कि रुकीमणि स्वयं जाए आ, अपने हाँ कुल देवी रुकीमणि के मंदिर में वो करीब साठ पैंसठ किलोमीटर है कौंड्यपुर से हाँ अंबावती ध्यान रहे समय की हाँ दूरी का भी हाँ <coughs> तो कहा कि नहीं स्वयं वो जाए अकेली अंबावती की पूजा करके माँ से आशीर्वाद ले ले तो अमंगल टल जाएगा जरा सन बड़ी मुश्किल से राजी हुआ लेकिन शर्त यही लगाई कि साथ में केवल रुकमी जाएगा और उसकी जो सेविकाएं हैं वो भी चार जाएंगी अधिक वो हाँ अपने साथ अपनी सखियों को भी रुकीमणि नहीं ले जा पाएंगी और केवल रुकवी आ जाएगा और तब तक विधर्भ राज बंधक रहेंगे विधर्भ राज मान गए तो महाराज मुदगल के साथ हाँ राजगुरु को, को उन्होंने आज्ञा दे दी तो महाराज मुदगल रुकीमणी चार उसकी सहचरिया रुक्मी और स्वयं शिशुपाल और जरासंध अपने सैनिक अश्वरोही के साथ चले और वे कोंडीनेपुर से अम्बावती आए अम्बावती मंदिर के द्वार पर ही हाँ जो परिचारिकाएं थी उनकी उन्होंने द्वार को वहीं से घेर लिया और रुक्मिणी ने अंदर घुस करके दरवाजा बंद किया और जैसा कि उसको बताया था वहां एक बड़ी पुष्पमाला रखी थी उसको लेकर वो मूर्ति के पीछे आई वो गुफा भी आज भी है वहां पर बनी हुई है और गुफा के रास्ते से आ टूट गई है लेकिन वो रास्ता अभी भी ज्यों करते हुए जो कभी गुफा रहा होगा रुक्मिणी उसी दरवाजे के पीछे से भागी और उस दिन पानी भी मूसलाधार बरस रहा था हाँ बहुत तेज पानी वर्षा हो रही थी तो जो किले की बुरजियों पर हम्बावती हाँ, के जो प्राचीर थे जो दीवारें थी चौड़ी दीवारें थीं उनके बुर्जों पर जो खड़े सैनिक थे तेज बरसात के कारण वे भी नीचे उतर आए थे रुक्मणी जैसे ही किले की दीवार से पार निकली तो सामने उसने बड़े पेड़ के नीचे उसी पेड़ के नीचे हाँ पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने देखा उस हाँ भगवान बहुत थे हाँ, नारायण के को देखा उसने और रुकमणि बहुत छोटी थी हाँ देखा उसने वासुदेव को तो दौड़ कर गई और उछल करके उसने भगवान की गले में माला डाली हाँ और फिर फूट फूट कर रोने लगी डरी हुई भयाक्रांत हाँ मेरे पिता का क्या होगा मेरे प्रजाजनों का क्या होगा विव्वल मेरा क्या होगा वो असुर क्या करेंगे भयभीत भीत हरणी सी गोविंद उसे सांत्वना देते हैं और रुक्मिणी को अपने साथ ले जाकर कर के उन्होंने रथ पे बिठाया और उसके बाद एक बाण से उस लकड़ी के पुल को भी ध्वस्त कर दिया जिससे भी गुजरे थे हाँ जिससे पीछा ना हो सके और वो नारायण रुक्मिणी को इस हाथ में लेकर के भागे तो पुल के गिरने से जो, जो जोरदार आवाज़ हुई उसका भी किसी ने परवाह न करी क्योंकि बिजलियाँ कोंद रही थी बादल तीव्र गड़ाहट गर के साथ थे और गोविंद निकल गए काफी समय हो गया और रुकमणी बाहर नहीं आई है शिशुपाल बेचैन हो गया वो बार बार कहने लगा कि कितनी लंबी पूजा है। जरासंध ने मार करके गधा दरवाजा तोड़ डाला परिचारिकाओं को दाएं बाएं फेंक दिया जब भीतर गए तो वहां रुक्मणी है ही नहीं तो जरासंद ने कहा हमारे साथ धोखा हो गया है लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते से तो गोविंद जा चुके थे तो जरा संध ने कहा कि रुकमी तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया मां हा विदर्भ राज ने हमारे साथ विश्वासघात किया है मैं सारे विदर्भ में हां हाहा हाहाकार मचा दूंगा और सभी को ब, बंदी बना करके असुरु के हाथ बेच दूंगा आज सब मारे जाएंगे जो सामना करेंगे और जो समर्पण देंगे वो हर नर नारी सबको बेच दूंगा मैं आज सारा का सारा विदर्भ खाली कर दूंगा मैं रुक्मी ने कहा कि महाराज जरा आप थोड़ा धैर्य से काम लें विदर्भ राज तो स्वयं राजी थे ये तो कृष्ण की कोई चाल है वो तो लुटेरा है ही है वो अपहरण करके ले गया मैं अभी जाकर के छुड़ा के ला और चोर रास्तों से अश्वारोहियों की एक टुकड़ी लेकर के रुक्मी भागा उसके पीछे ही बाकी लोग भी चल दिए जरा सात शिशुपाल आदि लेकिन रुक्मी बहुत आगे था अपने अश्वारोही टोली के साथ और उसने जाकर के नदी के तट पर ही कृष्ण को रोक लिया दूसरी नदी है एक आगे आती है उसी के तट पर रोक लिया और रोक करके कहा कि गोविंद अब रुक जाओ तुम हाँ क्या चोर की तरह मेरी बहन का अपहरण करके जा रहे शायद इसीलिए आप लोगों ने कहा कि रुकमणी अपहरण अरे मंगल की बात करो भाई हाँ गोविंद कोई लुटेरे नहीं थी हाँ। कहा कि मेरी बहन को रस उतार करके चले जाओ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा तुम संबंधी हो हमारा तुम्हारा हुल हाँ, संबंध है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा तुम यहां से चले जाओ लेकिन रुक्मणी को नीचे उतार दो तुम जानते नहीं हो इसको ले जाने का अर्थ क्या होगा सारा विदर्भ नष्ट हो जाएगा भगवान वासुदेव ने कहा कि ये अपनी मर्जी से जा रही है और मैं इसका उद्धार ही करने आया था मैं इसे लिए जा रहा हूं रुक्मी अब तुम रोक नहीं पाओगे इस पर रुक्मणी ने जब रुक्मि ने ललकारा तो भगवान ने उसी वक्त उसके अशुओं को सबको सैनिकों को तहस नहस करके और उसको भी अस्त्र शस्त्र से भीन करके धरती पर पटक दिया और जब गोविंद ने उसको नीचे पटका तो तभी नदी के उस पार बलराम भारी सैन्य बल लेकर के खड़ा दिखाई पड़ा तो बलराम ने वहीं से चिल्ला करके कहा कि कृष्ण इसे जिंदा मत छोड़ो इसके चिथड़े उड़ा दो अब वासुदेव बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि ये कहां से आ गए क्योंकि बलराम जी किसी पे दया नहीं करते थे हां आगे इतिहास में रुक्मी को भी उन्होंने जब एक बार वो मद्यपान करके बलराम के महल में चला गया द्वारिका में तो बलराम ने उसके दोनों पैर पकड़ के दो बना दिया और बाद में दुखी भी हुए और उसकी चिता भी जलाए अग्नि भी दी हाँ इस तरह रुक्मी का आगे चल करके अंत हुआ तो कहा कि नहीं बलराम ने कहा नहीं मारो ऐसे अब आशुदेव बड़े चक्कर में रुकमी को मारे कैसे हां वो बलराम नदी पार करके आ गए कहने लगे कृष्ण आज इसे जिंदा मत छोड़ो आज मैं किसी असुर को जीवित नहीं लौटने दूंगा इस बीच में सेनाओं ने भी पार कर लिया तो कृष्ण ने धीरे से कहा कृष्ण ने धीरे से कहा कि दाऊ इतना तो ख्याल करो कि उसकी बहन मेरे रथ में बैठी है उसके सामने उसके भाई का कैसे वध कर दो तो कहा फिर इसकी पंचशिखा करो और इसकी दाढ़ी नोचो अब कृष्ण को उतना धुकर नहीं पड़ा तो तब से उस नदी का नाम दाढ़ी पीढ़ी है आज भी महाराष्ट्र में और आपको शायद सुन के आश्चर्य होगा कि आज भी आज भी छह साल बाद भी उसी दिन जिस दिन शिशु वो रुकमी की दाढ़ी श्री कृष्ण ने नोची थी और उसकी पांच शिखा की थी आज भी शिशुपाल के भक्त एक दो नहीं हजारों उसी दिन दाढ़ी पीढ़ी नदी के तट पर आकर के अपनी दाढ़ी नोचते हैं उसकी याद में पता नहीं हमारा इतिहासकार कहां घूमता है हाँ, जो मुंह में आता है लिख देता है जो मन में आता है कट डालता है आज भी इवन टुडे और ये जगह सिर्फ अमरावती से छ किलोमीटर आगे उसी रास्ते पर है और आज भी उस नदी का नाम दाढ़ी पीड़ी है दाढ़ी पीढ़ी मराठी भाषा में मा, दाढ़ी पीड़ी, मा, पीड़ी माने नोचना बैठे हुए हैं हमारे भक्त आए है, हुए हैं वहां से भी उस स्थान से भी लोग आए है हुए हैं हमारे भक्त हमारे बंधु आए हुए दाढ़ी नोची और कहने लगे चल ठीक है आप इसे छोड़ दे तो वासुदेव ने सोचा छोड़ दू तो पीछे फिर न मार डालेगी बलराम इनको तो उन्होंने कहा नहीं भैया अब इसके पिताजी का तो पता नहीं आ पाए ना पाए बड़ा भाई भी तो कन्यादान कर सकता है आप कहो तो मैं इसे लेता जाऊं तो बलराम हंसे बोले कृष्ण तू मानेगा नहीं और वासुदेव ने उसको रथ के खंभे के साथ बांधा हुआ रुक्मी को और ले गए तो जाते वक्त कृष्ण ने उनसे कहा कि दाऊ यहां से लौट करके कौंड्यपुर जाना हमें महाराज की रक्षा करनी है उनका उद्धार करना है तो जैसे ही कृष्ण का रथ पार हुआ तो सामने जरासंध दंथवकत्र और शिशुपाल अपने सेना लिए हां अश्वर वही लिए रुक् के जो पीछे चले आ रहे थे तो वो आते दिखाई पड़े तो दोनों सेनाएं अचानक आमने सामने हो गई तो बलराम ने कहा महातम मे आप ही ने तो कहा था हम सदा लड़ेंगे बलराम आपके सामने खड़ा है वो चौड़ी छाती का बलराम जिसकी पिघलते शीशे जैसी लपलपाती आती आंखें जरासंध ने देखा और उसका वो सैन्य विशाल देखा तो उसने चुपचाप अपना झंडा झुका दिया अश्व पर जो झंडा था उसको नीचे कर दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे तो शिशुपाल रोने लगा कि क्या कर रहे हो अरे वो कृष्ण रुक्मणी को रुकीमणि को लिए जा रहा है तो जरासंध ने कहा देखता नहीं सामने खड़ा है वो महाबाहु ये अभी हम लोगों की सबकी चटनी बना देगा और आज तो कृष्ण भी नहीं है जो बचा दे हमको चल वापस यहां से बाद में देखेंगे तो वहां से बलराम ने उससे कहा बलदाव ने कहा कि माता मैं मैं कौंडपुर भी आपके स्वागत के लिए पहुंच रहा हूं और एक भी असुर को जीवित जाने नहीं दूंगा तो भागते जरासंध ने अपने यूथ पतियों से कहा कि अपनी सेनाओं से कहो शीघ्रता से कौंड्यपुर को छोड़ करके वापस मगध की ओर चलें हम युद्ध नहीं करेंगे और कौंड्यपुर को छोड़ दो तो जब तक बलराम वहां पहुंचे अशुभ सेनाएं भाग चुकी थी कोई युद्ध ही नहीं हुआ था और विदर्भ राज सुरक्षित थे इसके बाद विदर्भ राज स्वयं पधारे द्वारिका में और उन्होंने कन्यादान किया रुक्मणी का और रुक्मिणी जी के साथ कृष्ण का पहली बार पहला विवाह हुआ इससे पहले वो योगी है तपस्वी है और किन परिस्थितियों में हुआ वो भी बताया मैंने आपको भगवान के का जो संपूर्ण चरित्र है वो जानने जाने बिना कोई निर्णय ले लेना ना समझी होती है आज दुर्भाग्य से हमारे कथाकार कोई अन्वेषण तो करना नहीं चाहते जानना नहीं चाहते हाँ उसके बाद जब रुक्मणी का विवाह हुआ तब भी वो उस मूर्ति को पाना चाहती थी जिसे लौट करके रुक्मी ने ध्वस्त कर दिया था और जब विदर्भ राज वहां पधारे तो उन्होंने अपना सारा राज्य विदर्भ राज्य श्री कृष्ण को दहेज में दे दिया कि वासुदेवी होंगे तो कृष्ण ने उसे अस्वीकार कर दिया कि वे राज्य लिया ही नहीं करते और वो राज्य जो था उन्होंने रुक्मी के छोटे भाई रुक्मक को सौंप दिया लेकिन विदर्भ राज ने यह आदेश दे दिया था कि रुक्मी कभी भी विदर्भ की सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा तो इसीलिए जो दाढ़ी नदी है उसी से थोड़ा और आगे चल करके गाँव है वो गाँव रुक्मी ने बसाया और फिर वो वहीं रहा बाद में उसने कृष्ण से संधि करी और बलराम जी का संधि बना रुक्मी की बेटी का विवाह श्री बलराम के पुत्र के साथ हुआ लेकिन रुक्मी अपनी आदतों से बाज नहीं आया वही जुआ खेलना धूत कुकर्म और एक दिन वो मध्य के पी कर का पान करके बलराम के महल में चला गया और श्री बलराम का महल एक पवित्र मंदिर था और वहाँ कोई भी मद्यपान करके जा नहीं सकता था या कोई भी गलत आचरण वहाँ नहीं हो सकता था क्योंकि वे मंदिर ही में रहते थे तो उन्होंने इसे फटकारा तो नशे में तो ये था इसने भी उल्टा सीधा बोला तो बलराम ने इसको पकड़ा और दोनों पैर से यूँ खोलते ही चले गए और ये खुल के दो हो गया हाँ वासुदेव जब तक पहुँचते पहुँचते सारा काम हो चुका था कृष्ण होते तो ये ये घटना टल सकती थी तो इस प्रकार भगवान वासुदेव की जितनी लीलाएं जो इतिहास भी है वो अद्भुत अमृततुल्य है कृष्ण का युद्ध कोई सत्ता का नहीं युद्ध नहीं था वासुदेव ने कोई धरती के लिए कभी कोई संग्राम नहीं लड़ा था थोड़ा नारायण के जन्म कथा की ओर चलते हैं hmm. ये इसीलिए पहले सुना दिया कि अब आज तो गोपाल जी का जन्म हुआ है हाँ भगवान पालने में झूल रहे हैं हाँ आपने बड़ी सुंदर कथा भगवान के जन्म की सुनी है तो थोड़ा हम उस कथा की ओर चलते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुर और असुर दो विचारधाराएं सारे भूमंडल पर छाई हुई थी दो विचार थे ये कोई दो जातें नहीं थी जैसे आज आप लोग जातिवाद फैलाते हैं ऐसा कुछ नहीं सुर और असुर सगे थे पिता पुत्र थे हाँ मुनि विश्रवा पुलस्त के विश्रवा सुर थे हाँ ऋषि थे और उनके बेटे रावण असुर थे तो ये कोई जात की बात नहीं थी हाँ मामा मांझे थे कृष्ण और कंस बाप बेटे थे कंस और महाराज उग्रसेन हाँ समझ में आता है हुआ क्या कथा का आरंभ कहां से होता है थोड़ा हम इतिहास को भी सही सही लेते चलेंगे जिससे कि लीलाओं का भी अमृत अपने स्थान पर बरसता रहे कि महाराज उग्रसेन सुरनायक नायक सुर विचारधारा प्राणी मात्र में ईश्वर का भाव रखती है और असुर विचारधारा ईश्वर को लोकों दूर भेज देती है कि वो तो कहीं और रहता है और इसलिए वीर भोग्या व सुंदर वो असुर है वो सुरत्व से हीन है वो सुर अर्थात जो ईश्वर है वो और कहीं है और सुर विचारधारा कहती है कि वो घटघटवासी है हाँ जिसको हम छू के आ रहे जिसको हर सांस जो दे रहा जो मेरे जूठे अनु को बन के शबरी का राम आज भी इस देह में रक्त में बदल रहा मैं कैसे कह दूं कि मैं उस प्रभु से अलग हूँ क्योंकि उससे अलग तो मेरा जीवन ही नहीं मेरा अस्तित्व ही नहीं है मैं तब मानता कि वो अलग है और मैं अलग हूं जब सांस मैं खुद बना रहा होता धड़कन मुझे बनानी आती मैं मट्टी से इंसान भी बनाना सीख गया होता जब वही सब कर रहा है तो मैं कैसे कह दूं कि मैं उससे अलग हूं मैं कैसे कह दूं कि मैं उससे दूर हूं मैं कैसे कह दूं कि वो और धाम में है और मेरे से अलग है तो असुर अपने से हट करके उसकी कल्पना करता है और उसे प्राणी मात्र में देखता है एक गंभीर अंतराल में वैनिक वेदों के काल की बात कर रहा हूं मैं बहुत गंभीर अंतराल की बात कर रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं कि त्रेता में भी असुर है सतयुग में भी है हा तो ये आदि काल से सुर और असुर विचारधाराओं के झगड़े चले आ रहे हैं तो मैं उस उस गंभीर अंतराल में जा रहा हूं जो कुछ ऋचाओं में एक कथा ऋचाओ से हमें टुकड़ों में जोड़ना होता है इसे उदाहरणार्थ आता है कि एक ही गुरु के दो शिष्य जो संभवतः सगे भाई भी थे दोनों जब गुरु से ज्ञान लेकर के ज्ञान अर्जित करके जब वे वितस्ता नदी के तट पर आए तो दोनों आपस में लड़ पड़े एक ने कहा कि गुरु के द्वारा उस प्रदत्त ज्ञान में वेद में मेरी कोई आस्था नहीं है तो दूसरे ने कहा यदि संदेह थे तो निवारण क्यों नहीं किया तो उसने कहा कि संदेह ही संदेह थे तो निवारण क्या करता गुरु का अनादर ना होता चल हम तुम बैठ करके आज इसका निर्णय कर लेते हैं और दोनों आपस में शास्त्रार्थ करने लगे दोनों तर्क पर उतर आए कहा कि देखो सचराचर को और सोचो कि उस परमेश्वर ने उस सत्ता ने हमें क्यों बनाया दोनों ने स्वीकारा कि वो एक ही परमेश्वर है वो एक ही सत्ता है जो सृष्टि कर रही है वो परम पिता एक है दोनों ने माना तो कहा कि किस उद्देश्य से बनाया इसको लेके दोनों लड़ गए हाँ असुर ने भी कहा कि वो ईश्वर एक है सुर ने भी कहा कि वही परमेश्वर है लेकिन दोनों अपने ईश्वर ने हम सबको क्यों बनाया इस बात को लेकर के दोनों आपस में लड़ गए हां इसको जाने बिना आपको गोविंद की कथा का आनंद नहीं मिलेगा दोनों आपस में लड़ गए और कहा कि चलो दोनों दोनों ने यह भी माना कि प्रकृति ही ईश्वर की संरचना है इसलिए यही काव्य है यही ग्रंथ है यह भी दोनों ने स्वीकारा हा कि जो सचराचर है वही मूल पाठ है और हर जीवंत ही इसके अक्षर है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से बन रहे तो यदि ईश्वर का कोई आदेश है यदि ईश्वर की कोई कोई धर्म की व्याख्या है तो संपूर्ण सचराचर है जीव मात्र ही उसके अक्षर है क्यों, क्योंकि आज भी वही हर सांस धड़कन जीवन का क्षण सुर और सुर दोनों को दे रहा है कैसे दे रहा इसको भी लेकर के मतभेद है हमारा उन दोनों का आपस में मतभेद था हाँ ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा फिर मनोरम कथाओं में लीलाओं में पुनः जाएंगे लेकिन थोड़ा रहस्य भी जानते चले क्योंकि जीवन बड़ा मूल्यवान है हाँ इसे इतना सस्ता ना बनाइए कि नारायण सोचे कि ये तो बहुत सस्ता बनाना चाहता है तो बड़ी सस्ती योनियों में भेज दे फिर आपको कि जाओ अब करोड़ों वर्षों तक उन्हीं सस्ती योनियों में ही भटकते रहो ऐसा भी मत करो क्योंकि अपने साथी तो धोखा करेंगे वो हर कुतर्क हमारा विनाश ही है वह हमारी कोई रक्षा कवच नहीं है इसे सदा याद रखो ध्यान से सुनो तो कहा चलो दोनों इस ग्रंथ में खोजते हैं कि परमेश्वर हमें क्यों लाया और हमारे जीवन के उद्देश्य क्या हैं? तो वो जो विद्रोही था उसने कहा पहले मैं ही देखता हूं तो उसने खड़े होकर के एक शिला पर चौं और दृष्टिपात किया वितस्ता नदी के तट पर संभवतः वितस्ता को हम सिंधु नदी कह सकते हैं हाँ जो इतिहासकारों ने बताया भाई मैं जानता नहीं वितस्ता जानता हूं वो सिंधु है या नहीं ये नहीं जानता हाँ तो उसको मैं आपके सामने जो बात प्रमाण के साथ नहीं कह सकता वो कहूंगा भी नहीं तो उसने चो और दृष्टिपात किया देखा हर और निगाहें घुमाएं उसने कहा सुनो मैं देख रहा हूं इन पेड़ पौधों को इन वनस्पतियों को पशुओं को पक्षियों को और वो सामने पनगढ़ पर जल भरती हुई नारियों को देखता हूं कहा कि तुम इन को देख करके क्या सोचते हो कि उस पिता ने तुम्हें क्यों बनाया उसने कहा उस परम पिता ने मुझे अपना बेटा बनाया है बना के भेजा उसने कहा जा मेरे पुत्र मैंने तुम्हारे लिए ये सारा सचराचर बनाया है ये पशु पक्षी बनाए हैं ये पेड़ पौधे बनाए हैं और वो औरतें भी बनाई हैं जा तू मेरा बेटा है जा जाए सबको भोग यह सब भोगे हैं तेरे लिए उसने कहा क्या कह रहे हो वो नारी भी भोग है कहां वो भी भोग है जो कुछ है मेरे भोगने के लिए है मेरे आनंद के लिए है वीर भोगया वसुंधरा मैं तो यही मानता हूं यह ये सब मेरे भोगने के लिए है कहा क्या इनमें तुझे वो ईश्वर नहीं दिखाई पड़ रहा जो उन्हें बनाता है कहना वो यहां नहीं है वो सतलोक में है ये सब मेरे भोगने के लिए है ये सब भोजन है मेरा पशु पक्षी जो भी हैं वो सब मेरे भोगने के लिए बनाए गए हैं मेरे आनंद के लिए बनाए गए हैं उसने मुझे भेजा है कि तू मेरा पूजा करता है तो तू मेरा प्यारा भक्त है तू मेरा प्यारा बेटा है जहां इन सब को भोग आनंद कर मैं खुशी से तुझे ये सब सौंप रहा हूं ये सब मेरे भोगने के लिए मैं तो ये मानता हूं तो दूसरे से कहा कि अब तू देख उसने भी देखा कहा मैं भी उन्हीं पेड़ों को देख रहा हूँ उन्हीं वनस्पतियों को देख रहा हूँ वे ही पशु पक्षी देख रहा हूँ वे सुंदर मरग शावक देखता हूँ वो चहचहाते हुए हाँ उन पशुओं को देख पक्षियों को देख रहा हूँ और पनघट पर जल भरती हुई उन देवियों को भी देख रहा हूँ तो सब को देखने के बाद मुझे लगता है कि मेरे प्यारे पिता ने मुझे भेजा कि बेटा चाह वो बाघ जिसे मैं माली बन बना रहा हूँ तू मेरा पुत्र बन जिसे मैं स्वयं आत्मा होकर रच रहा हूँ जिसे मैं स्वयं परमेश्वर होकर पिता होकर बना रहा हूँ तू मेरा बेटा बन मेरी ब्राह जिसे जिन्हें मैं बना रहा हूँ तू उनको संवारता चल तू उनका माली बन और मेरा प्यार पा तो प्राणी मात्र की समर्पित सेवा के लिए ही मुझे पिता ने इस बाघ की रक्षा के लिए यहाँ भेजा है और नारी भी भोग्या नहीं है वो तो नवदुर्गा है उसने कहा कि तू हीन भावनाओं से ग्रसित है असुर हाँ उसने असुर ने सुर से कहा कि तू हीन भावनाओं से ग्रसित है तेरी सोच में रोग है उसने कहा कि नहीं मैं कैसे कह दू मैं उससे अलग हूं हर सांस उसको छू के आ रही हर धड़कन उसी से निदित है मैं कैसे कह दू कि मुझसे अलग है और मैं उससे अलग हूं वो मुझ में है वो मुझे छू रहा है वो जो मुझ में है वही सचराचर में है मैं कैसे कह दू कि सिर्फ भोग्या है कैसे मान तू कहता है तू असुर है सुरत्व से हीन है तेरा सुर सप्तलोक में है मैं कहता हूं मैं सुर हूं उस सुरत्त से जुड़ा हुआ हूं मेरा गोविंद मेरे भीतर है वो सचराचर में है मैं कैसे भूल जाऊं क्योंकि उससे हटके मेरा अस्तित्व भी तो नहीं है और इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरे पिता ने जो भी ये बाग बनाया है और जिस निरंतर वो बना रहा है आत्मा होकर यही वो महाकाव्य है महाग्रंथ है निष्दांत रूप से यही मूल पाठ है ये सचराचर ही पाठ है मूल पुस्तक धर्म का ग्रंथ ये सचराचर ही है जीवंत ही इसके अक्षर हैं तू भी स्वीकारता है मैं भी स्वीकारता हूँ दोनों के पढ़ने के अंदाज अलग अलग है मैं मानता हूँ कि मेरी अवस्था ऐसी है कि मैं यहाँ कुछ सेवा का अमृत बटूरने आया हूँ कुछ तप और ज्ञान के हाँ रत्न लेने आया हूँ सेवा और साधना का और ज्ञान का और तप का जो मेरा अधूरापन है मैं उसे पूरा करने आया हूँ इनकी सेवा अंतर का तप यही मेरे जीवन का सत्य है देवयंतो यथा मतिम अच्छा विदध वसुं गिरा महामनुष्य श्रोता कि आत्मत होकर जीव में देवयंतो यथा देव मान आत्मा की तरह ही ईश्वर से जुड़कर यथा जीना वशम गिरा विद्वता वाणी और संपूर्ण कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर चलू ईश्वर को अर्पित करके चलू महामनुष्य मनुष्य श्रुतम मैं तो जानता हूं कि चारों वेदों ने श्रुतियों ने मुझे यही सिखाया है कि मन में ध्यान आत्मा से अद्वैत मन में ध्यान हाथ में सेवा चल मेरे देवा यही रहा है तो असुर ने कहा कि तेरा मेरा कोई समझौता नहीं हो सकता सुर ने कहा भले ही एक दुर्भाग्य है लेकिन समझौता नहीं हो सकता जब सुर और असुर में समझौता नहीं हो सकता तो कृष्ण और जरासंध में समझौता कैसे हो सकता है कैसे हो सकता है क्या गोविंद अशुरत्व से समझौता कर सकता है और क्या हम सबको अशुरत्व से समझौता करना चाहिए हमें सौगंध कृष्ण की हमें पूछना है आज अपने से हमें पूछना है अपने आप से क्यों है ये गंदे विचार ये देव से हीन विचार भौतिकताओं के विचार क्षुद्रता के विचार दूसरों से में से भेदभाव करने के विचार प्राणी मात्र में एक गोविंद न मानने के विचार ये विचार ही तो असुरत्व है हम क्यों उससे जुड़ जाते हैं असुर असुर है सुर सुर है और हमारी स्थिति क्या है न घर के न घाट के बाकी नहीं कहूंगा कह दूंगा तो आप धोबी के कहूंगा तो आप नाराज हो जाओ आज आप में है ना, <laughs> ना, ना असुर है तो दोनों ने अपने अपने धर्म बनाए तो उनका ठीक है हम दोनों इस तट पर बट जाते हैं तू इस तट के उस ओर जा मैं तट के उस ओर जाता हूं और फिर लौट कर देखेंगे कि संसार तेरी बात मानता है या मेरी बात मानता है और असुर ने कहा देखना बात मेरी होगी चारों ओर मेरा ही नाम होगा लोग मेरे अनुयायी होंगे तो उस पार जाते असुर से सुर ने कहा कि ये भी सुनते जाओ असुर कि जब भी असत्य अज्ञान के अंधेरे बढ़ेंगे जब भी मनुष्य अपने साथ विश्वासघात करने पर उतर आएगा बेशक बात तुम्हारी होगी बेशक महिमा तुम्हारी होगी बेशक फॉलोअर तुम्हारे होंगे लेकिन जिस दिन सत्य का सूरज ईमानदारी के साथ जगेगा उसके भीतर उस दिन बात सिर्फ सुरने का मेरी होगी और तेरा कहीं पता ना होगा और दोनों बटके और फिर ये दोनों विचारधाराएं सारे भूमंडल पर छा गईं। एक सुर बना दूसरा असुर आशु। असुर ने नारी को भोग्या माना इसलिए सुर परंपराओं में नारी को कोई अधिकार देने की परंपरा जरासंध ने नहीं रखी वहां नारी स्वयंवर में भी नहीं जा सकती है जो असुर चाहेगा जैसे चाहेगा उसको बेच भी सकता है खरीद भी सकता है उसको दान भी कर सकता है वो बोल नहीं सकती है ये कानून कोई आज के आदिकाल से सुर विचारधारा में कुंवारी कन्याओं की पूजा है कुंवारे लड़कों की नहीं होती हाँ आप लोग दुखी तो नहीं हो हाँ, क्योंकि वो देवियां है क्योंकि सुर विचारधारा पुरुष को प्राणी मात्र का सेवक मानती है न कि दूसरों की छूत लेकर आप अपने घर की देवियों की हां अब शब्दों का प्रयोग करें या कहें कि इनको अधिकार नहीं है यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है तुम्हारा क्योंकि सुर विचारधारा का पुरुष अपने आप को प्राणी मात्र का समर्पित भक्त मानता है जब वो जीव मात्र को के लिए अपने आप को अर्पित करता है वो जीव मात्र की सेवा की बात करता है तो नारी पूज्य है न कि भोग्या है इसीलिए कन्याओं की पूजा है विवाह के समय स्वयंबल प्रजाओं में नारी को ही पति चयन का कन्या को ही अधिकार है पुरुष को नहीं बाल विवाह यहां कभी नहीं होते थे हाँ जो आज आप लोगों ने धुआं मचा रखा है हाँ, का न करे नेता सबल 25 हाँ, वर्ष का अनिवार्य ब्रह्मचर्य आपके हर जब शास्त्र में लिखा हुआ है और 25 साल से पहले गुरुकुल से लड़का पढ़ के लौटता ही नहीं था तो बताओ बाल विवाह कैसे होगा बोलो बोलो ये तो गुलामी के अंतरालों में जब गुरुकुल व्यवस्था समाप्त हुई और जब विदेशी भाड़े के सैनिक आपकी बहन बेटियों से अपने हरम सजाने लगे क्षमा के साथ तो उस समय जैसे कछुआ आक्रमण करने पर अंग समेटता है तो कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं स्वीकुड़ी सिमटीं कि जल्दी से विवाह कर दो तो, कहीं वो उठा ना ले जाए तो हम किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे यहां उस परंपरा ने जन्म पाया और हमारे ही विद्वानों ने अपने पूर्वजों को धर धर चौराहों पे गाली दी कि वह अज्ञानी थे हां उन्हें ज्ञान नहीं था बाल विवाह करते थे हां? और हमारे धर्माचार्यों ने भी कसम खा ली कि अब इस परंपरा को हम टूटने नहीं देंगे जो धर्म ने कभी दी ही नहीं कोई परंपरा थी ही नहीं अगर होती तो 25 साल का ब्रह्मचर्य इन ब्रह्मचारियों के लिए मैं क्यों लिखता बैठे हैं आपके पास आज आप किसी ग्रंथ में दिखा दें कि 25 वर्ष से कम का ब्रह्मचर्य है क्या और जब तक कन्या सयानी नहीं होगी मेंटली मेच्योर नहीं होगी आप बताएं कि भीड़ भरे स्वयंबर में पति का चयन कैसे करेगी क्या गुड्डा गुड़िया का खेल है अपने अकल से सोचो और तब गाली दो अपने पुरखों को चौधरी हम सब बन जाते हैं हा जैसे गांव का गड़ड़िया कहे कि मैं डॉक्टर हो गया तो मरीज तो सारे मरी जाएंगे ना तो हम ना पढ़ते हैं न लिखते हैं न उस अतीत का अन्वेषण करते हैं चौधरी हम सब बन जाते हैं यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य गोविंद और कहने लगे कि पुनर्विवाह के लिए नारी को वर्जित था भाई वेदव्यास की माता सत्यवती ने ही दो विवाह किए थे अभी आपको कथा सुना के आ रहा हूं हमारे <laughs> यहां विधवा को पूज्य माना गया है विधवा उसे मैंने पति विहीना नहीं कहा है विधवा कहा विधवा शब्द के दो अर्थ हैं विगत धवा यश विशिष्टो धवा यश किसका भौतिक पति समाप्त हुआ है आप परमेश्वर इसका पति है इसलिए साधना का श्वेत वस्त्र धारण कराता हूं यह तो एक तपस्वी की तरह पूज्य है महिमा मई है दुर्भाग्य से धर्म की आड़ में धर्म का नाम लेकर पनपते हुए चंद विचारों ने संप्रदायों ने हा? कुछ दुर्गंध फैला दी इसका अर्थ ये तो नहीं कि सूरज की चंद किरणें अगर किसी नाली में जा गिरें तो सूरज मेला हो गया अरे वो तो सब जगह गिरेंगी लेकिन बिना सोचे समझे विरोध करने से पहले हमें सोचना चाहिए क्या है वस्तुतः हमारा धर्म क्या है और उसका स्वरूप क्या है इसी से हाँ, विवाह के समय में भी पति पत्नी से कहता है कि सुनो ना तो तू पत्नी है और नहीं मैं पति हूं कहा क्यों कहा उत्पत्ति का क्षण तेरे पास भी नहीं और मेरे पास भी नहीं कौन है हमने जो आज भी एक शिशु का अंग भी बना पाया हो जब उत्पत्ति तू नहीं जानती मैं नहीं जानता तो हम पति पत्नी कहाँ हैं उसका नाटक भी नहीं नाटक का पूर्वाभ्यास ही कर रहे हैं प्रकृति और पुरुष का अभिनय ही तो कर रहे हैं तो तू जीव रूप पत्नी बन मैं आत्मा रूप पति बनता हूं और ये रिहर्सल है विवाह तो तब होगा जब जीव की ग्रंथि आत्मा से फेरे फिरेंगे अपनी ही अंतर आत्मा से आत्मज्वालाओं के सन्मुख विवाह तो तब होगा अभी चौथे सूप में पढ़ाऊंगा आपको वेद के हाँ तब होगा अभी कौन पत्नी कौन पति हम पूर्वाभ्यास धर्म पूर्वक शास्त्र पूर्वक करें क्योंकि अगर रिहर्सल ही गड़बड़ हो गया तो मंच पे आने का अधिकार भी तो जाता रहेगा तो जीवन ही तो नष्ट हो जाएगा चलिए पूरी तरह से अर्पित समर्पित ईमानदारी से इस पूर्वाभ्यास को धारण करें इसमें कोई झूठ ना हो कोई धोखा और प्रपंच ना हो क्योंकि जिनके रिहर्सल नष्ट हो जाते हैं उनको मंच का अधिकार भी नहीं मिलता है उनका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है तो तू जीव रूप पत्नी बन मैं आत्मा रूप पति बनता हूं सप्त फेरे लें कि सप्त वासनाओं से रहित होकर धुंधुकारी आपका साथ गांठ के बांस पर बैठा है कि सप्तवासनाओं तो से रहित तो होकर आठवीं ज्वाला अर्थात वसुदेव देवकी के आठवें पुत्र भगवान श्री कृष्ण को अपने ही आत्मा के सत्य को अर्पित होकर जिए उसी को सम्मुख रखकर के जिए आत्मस्थ होकर जिएंगे। तो इसलिए आ अग्नियों के सम्मुख मेरे वर्ण को तो पिता के द्वारा दिए हुए सारे वस्त्रों का आभूषणों का परित्याग कर दे जो मैं लाया हूं उन्हें धारण कर जो विवाह के लिए लेके जाते हैं और तब तू यज्ञ के लिए आ अपना गांधीव दुर्गा यज्ञोपवीत मुझे धारण करा और मेरे ऐश्वर्य की मेरी सारी मिलकियत की स्वामिनी बन मेरी संपत्ति और संतान पर पहला अधिकार तुम्हारा होगा असुर ने नहीं होगा होगा ही नहीं मेरी संपत्ति और संतान पर पहला अधिकार तुम्हारा होगा उपरांत मेरा होगा पहला हक तेरा है बहुत एक जीवन में बाय रखूंगा दाएं हाथ से युद्ध करूंगा संग्राम करूंगा तो जीवन ही तो संग्राम है तो मैं तेरा कवच बनूंगा ढाल बनूंगा मेरे जीते जी तू कभी आहत ना होगी और आज मैं ही आहत करता हूं उसे तो पुरुष में और नपुंसक में क्या कोई भेद नहीं होगा कहा है पुरुषत्थ कि जिनकी रक्षा के लिए आपने अग्नियों के सामने संकल्प लिए आज उनको आप सम्मान नहीं देना चाहते उनका आप पूरे अधिकार नहीं देना चाहते कौन से धर्म है आप में लिखा है क्यों करते हैं आप ऐसा हा? कि कहा पूजा में यज्ञ में ईश्वर की राह में तुझे सदा दाए रखूंगा कि धर्म पर मोक्ष पर भी तेरा अधिकार पहला होगा उपरांत मेरा होगा असुर ने कहा तू धर्म स्थान पर भी नहीं जा पाएगी तुझे ये वहां भी जाना तेरा वर्जित होगा और इस प्रकार ये दो विचारधाराएं सारे भूमंडल पर फैलती चली गईं असुर बंदी ही बनाता है खरीदता है लोगों को उनको गुलाम बनाता है और आ ये बंधुआ मजदूरी असुर का ही तो भाव है और सुर प्राणी मात्र को समर्पित होकर चीने की बात करता है तो सुर नायक है महाराज उग्रसेन और असुर राज है जरासंध। दोनों समझी हैं, दोनों के बड़े मधुर संबंध हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है वो अपने राज्य की सीमा में क्या करता है महाराज उग्रसेन को उससे कुछ लेना देना नहीं है महाराज उग्रसैन के पुत्र है बड़ा सुंदर है बड़ा सुशील है हां हां अभी आपने जो कथा सुनी है ना थोड़ा सा हट के आ रहा हूं हां बड़ा सुंदर है बड़ा सुशील है और जनता की आंखों का तारा है उसका नाम है युवराज कंस अद्भुत बालक है जन जन का प्यारा है ध्यान से सुनिए कथा थोड़ा धैर्य से बड़ा विनम्र है पिता की भांति ही उसमें दया है प्राणी मात्र के प्रति सेवा का भाव है कंस बड़ा ही निर्मल बालक है ऐसे ही समय में महाराज जरासंध अपने मित्र काल यवन को मिलकर लौट रहे होते हैं मगध के लिए तो जब वे मथुरा के समीप से लौट गुजर रहे होते हैं तो वे वहां पढ़ाव करते हैं अपनी सेना का तो महाराज उग्रसैन उनके आते थे और सत्कार के लिए अपने मंत्रियों और सुहृदयों के साथ जाते हैं उनका आव भगत सत्कार करते हैं उनके सैनिकों के भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं और जब मिलने जाते हैं तो वो सुकुमार किशोर अवस्था का बालक कंस भी उनके साथ में है दोनों जरासंध संत किसी की क्या विचारधारा है उसका किसी से क्या लेना देना उसी भाव से तटस्थ भाव से दोनों मिलते हैं वहां पर जरा संध की दृष्टि पड़ती है कंस पर उसकी लुभावनी छवि को देख करके जरा संत मोहित हो जाता है और वो प्रस्ताव करता है महाराज उग्रसेन के सामने देखो गलती कहां हुई थी ध्यान से सुनो एक जरासी भूल कितना बड़ा विनाश कर देती है हैं, कि स्वयं नारायण को फिर प्रकट होना पड़ता है भूल हमारी है तो नारायण आते हैं लीला के द्वारा हमें सत्य का ज्ञान कराने जरासंध ने कहा महाराज उग्र से मैं चाहता हूं मेरी दो बेटियां हैं अस्ति और प्राप्ति क्या नाम है उनके नाम याद रखना नहीं फिर लीला का आनंद जाता रहेगा हाँ परीक्षित की तरह बैठो सावधान होकर के हाँ, जो परीक्षित असावधान हो जाएगा वो कथा क्या सुनेगा और कैसे मुक्ति होगी उसकी ध्यान से सुनो तो कहा महाराज जरासंध कहते हैं कि महाराज उग्रसैन आपके बालक के रूप पर मैं मोहित हो गया हूं मेरी दो बेटियां हैं अस्थि और प्राप्ति यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपका निकटस्थ संबंधी बनना चाहता हूं मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह युवराज कंस कर से करना चाहता हूं तो महाराज उग्रसेन ने कहा भगवान हम तो सुर विचारधारा के हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बेटियां हैं कोई भेड़ बकरियां तो नहीं है आप स्वयं की घोषणा करें और हम युवराज को भेज देंगे आपके पास यदि वे कन्याएं इनका वरण करेंगी तो हमें भी ये संबंध स्वीकार हाँ इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमने मना नहीं किया इसको लेकिन यह कि विवाह कन्याओं का हो और निर्णय हम दोनों बैठ के करें क्या वो कोई संपत्ति है क्या तो इस पर जरासंत कुपित हो गया उसने कहा महाराज उग्रसेन क्या आप जानते नहीं कि मैं असुर हूं असुर धर्मा हूं हम नारी की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करते मेरी बेटियों का वही विवाह होगा जहां मैं चाहूंगा हम नारी को पुरुष के पास भी नहीं पटकने देते उसके बराबर अधिकार कैसे दे सकते हैं तो इसलिए मैं संवर की घोषणा कैसे कर सकता हूं आज मैं करूंगा तो कल मैं प्रजाजन को अपने मुंह क्या दिखाऊंगा क्योंकि ये तो अधर्म का काम हो जाएगा मेरे साम्राज्य में महाराज उगुरुसेन ने कहा न मैं स्वयं के बिना तुम कन्या कन्याओं की इच्छा जाने बिना तु उनका वर्ण भी अपने बेटे को नहीं करने दूँगा ये कैसे हो सकता है जब दोनों आपस में भिड़ गए तो सारे मंत्री और सुहर्द जो उनके साथ में थे सलाहकार थे उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि लड़पड़े और भयंकर नरसंगार हो जाए तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल दिया ये रास्ता ही महापाप का रास्ता था उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि कंस को युवराज कंस को महाराज जरासंध के साथ भेज देते हैं ये वहां कुछ वर्ष रहेंगे और उसके बीच में अस्थि और प्राप्ति दोनों यदि वो चाहेंगे इनसे विवाह करना तो ये वहां से विवाह करके कुछ वर्षों के उपरांत लौट आएंगे कहते हैं सतसंग मोक्ष देता है तो कुसंग महानरक भी तो ले जाता है किसी ने नहीं सोचा वो भोला सुकुमार बालक जब महाराज जरासंध के साथ उसके राज्य में आया और वहां असुर धर्मा की सारी प्रजा राजा वीर हो गया वह सुंदर वाली बात अब उसके मन में घर कर गई और सुर विचारधाराओं का परित्याग करता कंस स्वयं असुर हो गया आज हम पूछते हैं कि हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं मैं पूछता हूं कि तुम्हारे घर में सत्संग कहां है इन नॉट द आज आप कहते हो जनरेशन गैप है स्वामी जी जनरेशन गैप है मैं कहता हूं यू आर चीट यू आर चीटिंग योरसेल्फ ये जनरेशन गैप पहले क्यों नहीं आया था पिछली पीढ़ियों में क्यों नहीं था अब क्यों है अब क्यों है क्या आपने शब्दों को भी बहाने बना लिए मुखौटे बना लिए नॉट जनरेशन गैप दिस इज सतसंग गैप है ना आप सत्संग प्रदान होकर के नहीं कुसंग प्रदान होकर के आप जी रहे हो कुसंगी हैं ये उसका रिजल्ट है महाअसुर हो गया है अब उसके लिए प्रजा का नारियां उसके लिए खिलौना भरे हैं असुर राज है वो अस्थि प्राप्ति से उसका विवाह होता है सूचना आती है कि युवराज कंस एक अंतराल के कई वर्षों के अंतराल के उपरांत लौट रहे हैं सारी मथुरा सजती है चारों ओर बंधनवार लगते हैं चारों ओर सड़कें गलियां सजाई जाती हैं सुंदर चित्र बनाए जाते हैं बंधनवार बंधे हैं झंडियां लगी हैं पुष्पों से पूरा नगरी सजी है उनका प्यारा सुंदर मनोहारी युवराज कंस लौट रहा और जैसे ही वो यात्रा किले में राज्य में प्रवेश करती है सबके चेहरे उतर जाते हैं उसकी आंखों के भूख किसी से छिपी नहीं है अरे ये तो महाअसुर हो गया है ये तो भी बस असुर हो गया है लोग हाहाकार कर रहे हैं भयभीत हो गए हैं सारे मथुरा राज्य पर मुर्दनी छा गई है ये क्या अनर्थ हो गया है हां अमृत का बीज था ये विष की बेल कैसे हो गया है और चंद दिनों में ही उसके स्वरूप सामने आने लगे महाराज उग्रसेन देखते हैं मौन हैं, वो स्वयं को अपराधी मानते हैं क्योंकि भेजा तो उन्हीं ने था काश उन्होंने पहले सोच लिया होता और उसे भेजा ना होता गोविंद ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दे रहा हूं विशुद्ध ऐतिहासिक आज से 6000 वर्ष पूर्व का घटनाक्रम विभस दैत्य हो गया है और साथ ही दहेज में असुरों का एक समूह भी लाया है सेना के रूप में एक सेना की टुकड़ी भी लाया है हाँ धन ऐश्वर्य वैभव के साथ और अब वो किसी की नहीं सुनता है प्रजाजन भयभीत है मंत्री सभासद किसी में साहस नहीं बोलने का उग्रसेन है कि बहुत भयभीत है तुम्हारा जो उग्र अपनी बेटी देव की जो कि उनके भाई की संतान है ऐसा ही आया है कई स्थान पर तो वो उसके विवाह की घोषणा करते हैं कंस देवकी को बहुत प्यार करता है उसके विवाह के लिए वो बड़ी उत्कंठा से बड़े प्यार से सारी व्यवस्थाएं बनाता है इतना प्यार करता है और इधर महाराज उग्रसेन ने देवकी के विवाह करने के लिए के पीछे भी उनके मन में एक विचार है उन्होंने वसुदेव से इसीलिए किया है कि उनके मन में एक बात घर कर गई है कि वो असुर को किसी भी प्रकार से मथुरा का साम्राज्य नहीं सौंपेंगे उनके मन में ये विचार है कि देवकी की ही प्रथम संतान को वो साम्राज्य का अधिपति घोषित करेंगे ये उनके मन में एक विचार वहीं से जन्म लिया है क्योंकि कंस के उपरांत और कोई है नहीं उत्तराधिकारी तो किसको वो घोषित करेंगे अब वो उनके मन ही में ये विचार है और उसी से वो ऐसा करते हैं हाँ यहाँ आध्यात्मिक लीलाओं में भी चलते चलें हाँ कि जब पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ जाता है जैसा कि अभी आपने कथा में सुना वो कथा भी अमृत में कथा है और सच पूछिए हमारा संबंध उस कथा से अधिक है तो अभी महाराज श्री ने हमको सुनाइए कि धरती जब पाप के भार से बढ़ जाता है तो धरती देवताओं के पास हाँ सभी के पास हाँ सभी देवताओं के साथ महाविष्णु के पास क्षीर सागर में प्रार्थना करती है तो नारायण कहते हैं कि वे कंस का पाप के भार से उसे मुक्त करने के लिए हाँ शीख रही भगवान जन्म लेंगे प्रकट होंगे और वो खाली कंस ही नहीं सभी असुर शक्तियों का विनाश करेंगे ये एक सुंदर आध्यात्मिक लीला मैंने कहा इतिहास की पृष्ठभूमि में हर छात्र को जब हम उसके जीवन का स्वरूप पढ़ाते हैं तो कलाकार सारे के सारे इतिहास जो के जो पात्र हैं वो अध्यात्म के पुरुष हो जाते हैं ये एक परिपाटी रही तो इस प्रकार दोनों को सम्मिलित करके चलें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा हू हाँ, तो जब देवकी को और वसुदेव को रथ में लेकर के कंस जा रहा है हाँ अब हम सीधे लीलाओं में आते हैं हाँ क्योंकि तो मैं नहीं चाहता कि इतिहास सुनते सुनते आप सो जाएं लीलाओं में रहेंगे तो जागते रहेंगे गोविंद हरि हाँ फिर कभी भगवान वासुदेव के संपूर्ण चरित्र की जब अलग से चर्चा करेंगे तब आपको पूरा इतिहास भी बताएंगे आध्यात्मिक बताएंगे और प्राणी मात्र में ये कथा किस प्रकार कणकण में व्याप्त है वो भी दिखाएंगे जैसे रामायण है हाँ, उसी प्रकार गोविंद की कहानी भी में भी आप ही सारे पात्र हैं कैसे कि जब कंस लेकर चला रथ को तभी आकाशवाणी हुई कि पापी कंस देवकी का आठवां पुत्र तेरा वध करेगा स्वयं नारायण प्रकट होंगे और जिनके हाथों तुम मारा जाएगा जब कंस ऐसा सुनता है तो वो कुपित हो जाता है देखो आसक्त और भक्त का भेद देखो यदि किसी भक्त पर किसी कारण ये आकाशवाणी होती कि स्वयं नारायण तुम्हारा वध करेंगे तो पहली बात तो वो तुरंत अपनी भूल का प्रायश्चित करता और कहता कि नारायण आप ऐसा जरूर करेंगे आपके हाथों मेरी मुक्ति हो मुझे और क्या चाहिए लेकिन पापी आसक्त विद्रोही हो जाता है हा? और कंस कुपित हो जाता है और वो वसुदेव वो देवकी को मारने दौड़ता है तब वसुदेव उससे कहते हैं इसकी आठवीं संतान को वो उसे दे देंगे इसे मारे तो नहीं अभी तो इसके महावर भी नहीं सूखे हैं कंस उस बात को स्वीकार कर लेता है और फिर आगे आपने कथा के विस्तार में पढ़ा है कि उसने वसुदेव और देवकी को जेल में डाला है महा महाराज उग्रसेन को भी वो जेल में डाल देता है और अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है कंस का अत्याचार बढ़ने लगता है हम सीधे जन्म की कथा पर आते हैं बीच के सारे हा प्रसंग छोड़ते हुए अष्टमी की अंधेरी रात है कंस की जेल की कोठरी है बाहर घनघोर बादल छाए हैं हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ा हुआ है वसुदेव और प्रसव की वेदना से अचीत निष्पाप देवकी है फाटक बंद है जेल के सीखे जार फाटक हैं बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं आप चित्र उभारते चले मशाल की रोशनी बाहर जल रही है जिसकी प्रकाश छन छन कर सींचेदार द्वार से भीतर आता है चारों ओर नीरवता है कौंदती बिजलियां उसका पीछा करती बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज अपुन स्त आठवां प्रसव होने को है वसुदेव दुखी हैं, पीड़ित हैं, चिंतित हैं, भयाक्रांत हैं जब जब उनकी निगाहें देवकी के भोले चेहरे पर पड़ती हैं तड़ा पोटते हैं वे अपने अंतर में अपने आप को कचोड़ने लगते हैं कि वसुदेव तू इसे क्या दे पाया ये महलों में पली से सारे सुख और वैभव देखे इसके स्वप्न सजे इसने तेरे साथ फेरे लिए और अभी गले की माला भी न सूखी थी तू इसे पत्थर की शिलाओं की जेल में ले आया वसुदेव इस समझौते से तो तूने मृत्यु का वरण कर लिया होता तो आज वो बार बार तो न मरा होता वसुदेव का अंतर बोझ वसुदेव का रोम रोम तड़प रहा है जब जब देवकी के उस बोली निष्पाप मूर्छित मुखाकृति पर उसकी निगाहें जाती हैं तो उसका अंतर लव लु लुहान हो जाता है कह रहे वसुदेव तू क्या दे पाया इसे क्या दे पाया हर बार इसके स्वप्न सजे इसके स्वप्नों के सुकुमार प्रगट होने को हुए जैसे जैसे शिशु बड़ा इसके स्वप्न उसकी कल्पनाए उसकी भूली अनुभूतियाँ उस से ये अपने मन को रंगती गई और जैसे ही स्वप्न प्रकट हुए वो पापी पिशाच आया और पत्थर की शिला पर मांस के लोटड़ों में लव करता इसके स्वप्नों को चकना चूर करता ठास करता वो कंस चला गया हर बार एक वेदनामयी चीख के साथ अचेत हुई देव और तू हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ा अपने बालों को ही तो नोच कर रह गया एक बार भी तो उन टुकड़ों को अपने हाथ से समेट नहीं पाया तू इससे तो तूने मृत्यु का वर्णन किया होता तो आज कितना अच्छा होता यूं बार बार की पीड़ा तो ना होती वो अपने को धिकारते हैं वे बारम बार नारायण के चरणों में फिर फिर महाविष्णु की का आह्वान करते हैं कि प्रभु ये कौन से मेरे पाप हैं ये कैसे प्रायश्चित हैं आप हे भूमंडलों के अधिपति इस असह्य पीड़ा को इस भोली देवकी को क्यों दे रहे हैं इस बेचारी के कौन से पाप हैं दुखी है संतरस्त है वसुदेव बाहर पानी बरसने लगा है भीतर नेत्र बरस रहे हैं मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मैं देखना चाहता हूं कि आप मेरी कथा सुन भी रहे हैं या नहीं क्योंकि लीला ग्रंथ है इसे बहुत सावधान होके सुनो क्योंकि बड़े रहस्यात्मक ढंग से मैं आपको आप ही की कहानी सुना रहा हूं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कंस ने बताइए कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल में क्यों बंद किया है क्यों क्या उसकी उनसे कोई दुश्मनी है नहीं इसलिए कि वसुदेव और देवकी का जो बेटा है वो कंस का वध करेगा खिलाफ है उसके यही बात तो है और मित्रों आज मैं आपसे पूछता हूं आप सबको कृष्ण की सौगंध है ईमानदारी से पूछो आज अपने आप से कि तुम भी तो तुम सब हम सब हमें कोई अलग नहीं है इसे हम सब भी तो सत्य स्वरूपा वसुदेव है सत्य खोजने जा रहे हैं झूठ और मकारी के साथ कि हम सब भी तो सत्य रूपी वसुदेव न्याय रूपा देवकी को हर रोज दिन में कई कई बार झूठ की जेल में हम भी तो बंद करते आए हैं रोज रोज क्या ही सच नहीं है कि हम भी तो सत्य स्वरूप वसुदेव और न्याय रूपा देवकी को झूठ की जेल में बंद करते आए हैं क्यों क्योंकि सत्य और न्याय का जो पुत्र है जो निर्णय है जो जजमेंट है वो मेरा और मेरे रिश्तेदारों के खिलाफ है बोलो बोलो कांस ने किया तो बहुत बुरा हो गया उसने तो उसके आठ बच्चों तक तो मान गया था ना फिर तो नहीं किया था उसको और हमने तो हर रोज किया हर दिन किया क्या ये सच नहीं है बोलो तुम्हें सौगंध है गोविंद की तो अपने को कब कोसोगे अपने को कब निष्पाप करोगे इस पाप से कब अपने आप को दूर करोगे तुम ये कृष्ण की कथा है मनोरंजन नहीं है तुमको झंझोड़ कर जगाने वाला ये सुखदेव है ये सत्य है जो नग्न है पूछो अपने आप से दंभ की पताओ काओं को केतुओं को सजाने वालों उपाधियों के अंधता को अपनी उपलब्धि मानने वालों पूछो अपने आप से कि तुम भी तो सत्य स्वरूपा वसु सत्य स्वरूप वसुदेव और न्याय रूपा देवकी को तुम भी तो रोज रोज झूठ की जेल में हमेशा हमेशा बंद करते आए हो कभी अपने दम्भ के लिए कभी अपने थोथे सम्मान के लिए कभी मैं और मेरों के लिए बोलो सच है या नहीं अरे तो अपने को कब पूछोगे कब तुम्हारे जीवन में कृष्ण का जन्म होगा बताओ गोविंद कब प्रकट होंगे वो भक्ति का नाथ कब तुम्हारे मन में एक निरंतर साधना और भक्ति बनके कृष्ण कब जन्म लेगा तुम में कब लेगा कब लेगे गोविंद जन्म तुम्हें क्या यूं ही भागवत को नकार के चले जाओगे नारायण का जन्म कब होगा अरे भक्त जब तू पवित्र होगा नारायण का जन्म तो इस शरीर मंदिर में होना है और तूने उसको अपनी भावनाओं की डोरियों से हा आस्था और समर्पण के झूले में झूलाना है ये तो निमित्त दिखा रहा हूं झूलना तो उसे वहां पर है तुम सबके फीतर है और जब तक तुम कंस बनके ये करते रहोगे बताओ कृष्ण कैसे प्रकट होगा जीवन नष्ट हो जाएगा गोविंद कैसे प्रकट होगा रसातल में चले जाओगे पूछो अपने आप से ये गोविंद की कथा है सौगंध गोविंद की है पूछो अपने आप से कि कब तक तुम भी कर्स की तरह सत्य और न्याय को वसुदेव और देवकी को हर बार झूठ की जेल में पूरी मक्कारी के साथ बंद करोगे और उसके बेटे की निर्णय की हत्या करोगे क्योंकि वो तुम्हारे खिलाफ है तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ है तुम्हारे हितों के विपरीत है सोचो सोचो विचार करो गोविंद कैसे जन्म लेगा अरे कब तुम नंद और ईश्वरदा बनोगे कर तुम वसुदेव और देवकी का सम्मान करोगे जीवन में अपने जीवन के क्षणों में पूछो अपने आप से इन कथाओं को खाली गन्ने का रस न बनाओ यह अमृत रस है लेकिन पापी नहीं पी पाएगा धर्मात्मा पिएगा इसे पूछो अपने आप से इसीलिए कहता हूं कि कथा किसको सुना हूं? कौन सुनेगा बात मेरी क्या सुनोगे पूछो अपने आप से क्या हम वो धरती न बनेंगे क्या हमें आज गोकुल नहीं बनना है गोविंद आएंगे कैसे नारायण कैसे प्रकट होंगे पूछो अपने आप से वो जो तुम्हें हर सांस धड़कन दे रहा तुम उसके कब होगे? उसके कब होगे तुम? हां कथा आगे बढ़ाते हैं हां क्षमा करना थोड़ा झटका दिया है शायद ये दवा हमारे रोग को दूर कर दे हमारे मन को निर्मल कर दे हम गोविंद के हो जाएं। न बने कांस जीवन में हैं। कथा आगे बढ़ती है वसुदेव दुखी है त्रस्त है तभी क्या होता है एक विचित्र दिव्य अलौकिक प्रकाश हो जाता है उस झील में उस कोठरी में वो प्रकाश ही प्रकाश है अद्भुत सुख देने वाला प्रकाश है रोम रोम की जैसे थकन दूर होने लगी है वसुदेव ये क्या हो रहा है वसुदेव पूछता स्वयं से, हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने किसी अमृतमयी लहरों के बीच में धीरे धीरे जो कोई मुझे सहला रहा है ये कैसा विचित्र प्रकाश है ये कैसा मोहक प्रकाश है चौंक उठते हैं चेहक उठते हैं वसुदेव जो सर उठा देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने महाविष्णु चतुर्भुज भगवान विष्णु खड़े हैं और वो दिव्य प्रकाश वो स्निग्ध ज्योतिया वो परम सुखदाय प्रकाश महाविष्णु के रूप से प्रकट हो रहा है वसुदेव देखते हैं तो देखते ही रहती चतुर्भुज हैं भगवान विष्णु हा नारायण क्या हैं चतुर्भुज हैं उनके चारों हाथों में मालूम क्या क्या है अच्छा बताओ तो क्या है शंख हा और चक्र और गधा और पदमा पाद्म। पदमा ने कमल महाविष्णु के हाथ में ये चारों क्यों हैं मालूम ये कहा भगवान अपने हाथ में लीला में ये लिए हैं बताने के लिए कि भक्त मेरे हाथों में आना चाहता है या माया की लातों में जाना चाहता है बोल बोल क्या चाहता है हैं माया की लातें खाना चाहता है या विष्णु के हाथों में आना चाहता है बता क्या चाहता है भगवान चतुर्भुजी तो ये क्या है शंख क्या है ये चारों भक्त के गुण हैं और जिसमें एक भी गुण कम है वो भक्त नहीं है कहने लगे राम राम जब लिया भक्ति मार्ग ही हो गया ये जो आजकल सारे कथावाचक तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कि मुंह में राम बगल में छुरी ये क्या है यही भक्ति मार्ग है नहीं महाविष्णु यहां स्वयं भक्ति मार्ग की व्याख्या कर रहे हैं कि जिस भक्त में ये चार लक्षण है वो मेरे हाथों में है और जिसमें जिसमें ये लक्षण नहीं है उसका राम नाम और माला हाँ। उसकी रक्षा इतनी भी नहीं कर पाती है कि वो माया की चार लाते ही बचा दे उसकी बचा पाती है क्या तुम्हारी बोलो बोलो हाँ। तो ये चार क्या हैं बोलो ये चार क्या हैं पहला क्या है शंख कि शंख के सदृश मंगलमय वाणी जिसकी शंख मंगल है मंदिर की मंगलमय वाणी है कि शंख के सदृश मंगलमय वाणी जिसकी भक्त का पहला धर्म गुण है जो किसी को वाणी से आहत नहीं करता जो किसी को अपशब्द नहीं कहता जो किसी पर कटाक्ष कर, नहीं करता जो किसी की निंदा नहीं करता कि शंख के, के सदृश मंगल में वाणी जिसकी दृष्टि जिसकी सुदर्शन है दृष्टि जिसकी सुदर्शन है सु माने अलौकिक दिव्य आ? जो अलौकिक दिव्य परमेश्वर का प्राणी मात्र में दर्शन करता है उसकी दृष्टि क्या है सुदर्शन है कथा रोकेंगे हमने आपको अम्बरीश की कथा थोड़ी सी यहां लेना चाहेंगे संक्षेप में जिससे आप सुदर्शन आपको स्पष्ट हो जाए लीलाएं हम बहुत छोड़ गए हैं क्षमा सहित क्योंकि समय की मर्यादा बहुत थोड़ी है ना हाँ? हम चाहते हैं कि हम गोपाल की लीलाओं का अमृत आपको आप इस बार ऐसा पिलाएं कि स्वप्न में भी फिर कंस आपके पास ना आए तो कथा कथा हो जाए भागवत भागवत हो जाए उनका भी उद्धार हो वे जो हमारे पूजे हैं जिनके लिए आज भागवत हमने यहां रखी है उनका भी उद्धार हो और हम जो हैं हमारा भी उद्धार हो जाए कि फिर हमारे लिए कोई भागवत ना करे क्योंकि हम तो स्वयं भागवत नाथ के चरणों में बाकी सारा जीवन अर्पित कर रहे हैं आज से इसी क्षण से उन्हीं के हो रहे हैं गोविंद हरिओम नारायण तो कथा इस प्रकार है मैं कथा की विस्तार में नहीं जाऊंगा कथा आप सुन चुके हैं हमारे पुनीत संत शिरोमणि हाँ स्वामी सन्यासी श्रेष्ठ शंकरानंद जी महाराज अद्भुत भागवत की कथा सुनाते हैं हाँ आप तो आओ, हमने उनसे कहा है कि हम लोग प्रतिवर्ष पाँच मई से हाँ बारह मई तक हाँ नियम के रूप में प्रतिवर्ष यहाँ भागवत कथा होगी हाँ सबको बताइएगा हाँ अगली बार भी हम करेंगे और इसके अलावा जन्माष्टमी पर भी वो हमारे स्वामी तपोनित स्वामी हाँ, हाँ, उन्नीस अगस्त से हाँ उन्नीस अगस्त से लेकर और एक सितंबर तक हाँ बीच में जन्माष्टमी आ रही है आपकी हाँ, हाँ तो इस प्रकार पंद्रह दिन की भागवत वो भी उन दिनों में आपको सुनाएंगे हाँ तो आप सब लोग पूरे उत्साह के साथ योगदान करें जिससे कि ये सुंदर कार्यक्रम अब निरंतर होते रहे हाँ, और इस पुण्य कथाओं के साथ आपका जीवन का अमृत बढ़ता चले क्योंकि जैसे पेट को खाना चाहिए वैसे ही मन को भी सत्संग और कथा चाहिए यदि ये भूखा रह गया तो यह कूड़ा खाएगा विष्यात जगत का मत भूलिए इस बात को हां देखा नहीं आज गायों को आप खाना नहीं खिलाते हो खाली दूध खींच करके जो बाहर भेज देते हैं तो वो क्या करती हैं? कूड़ा ही तो खाती है तो ऐसे ही मन को भी अगर भोजन नहीं दे तो मन भी तो जाकर के विष्या जगत के कूड़े खाएगा उसमें तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे परिवार का भी तो विनाश है इसलिए हाँ पूरे जोश के साथ अब जो कार्यक्रम शुरू हुए हैं इन्हें हम चल चलते रहने देंगे और इसमें सब कोई पूरी सामर्थ्य और सहयोग के साथ पूरे समय के साथ मिलता रहेगा ऐसे ही हमारा सबका आज का ये संकल्प भी होना चाहिए हाँ तो महाराज अम्बरीश की कथा हमने बड़े ही सुंदर ढंग से अभी सुनी है महाराज अंबरीष हैं बहुत ही तपोनिष्ठ हैं भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं लेकिन दुर्वासा हैं कि उनकी परीक्षा लेने आ जाते उन्होंने व्रत कर रखा है हाँ वो व्रत का उपस्थान ना कर सके कह गए हैं कि हम नदी पे नहाने जा रहे हैं और जब तक हम लौट के ना आए तुम व्रत नहीं खोलना मुहूर्त निकल रहा है हाँ, महाराज अम्बरीश परेशान है दुर्वासा है कि नदी के किनारे जमे बैठे हैं कि देखें आप क्या करेगा मंत्रियों ने कहा कि महाराज जल से ही कर लो नियम क्यों तोड़ते हो अब वो तो आ नहीं रहे तो सबने कहा तो उन्होंने आचमन ले लिया अब दुर्वासा तो यही चाहते थे आगे कुपित होकर कहने लगे तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है मैं तुम्हें अभी भस्म करता हूं और उन्होंने एक बाल तोड़ा और कहा एक कृत्या प्रकट की क्या प्रकट की कृत्या प्रकट की और उस कृत्या से कहा कि अंबरीश को खा जाओ सब में नारायण का भाव रखने वाले हा भगवान श्री कृष्ण को हारोड़ देखने वाले महाराज अंबरीश कृत्या को भी कृष्ण भाव से ही प्रणाम करते हैं तो सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है और वो क्रित्या को भस्म कर देता है जो देखा दुर्वासा ने कि कृत्या तो भस्म हो गई तो वो भागते हैं क्योंकि सुदर्शन उनके पीछे पड़ा है कहा था ना दृष्टि जिसकी सुदर्शन तो ये भी सुदर्शन चक्र है ना भगवान के हाथ में क्या है ये अब दुर्वासा आगे आगे सुदर्शन पीछे पीछे सारे देवताओं के पास जाते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं कोई रक्षा नहीं हो सकती ये तो महाविष्णु का आयुद्ध है हा हा महाशिव कहते हैं कि नहीं जो विष्णु का द्रोही है वो मेरा द्रोही है दुर्वासा मैं भी रक्षा नहीं करूंगा नारायण के पास जाओ वे भगवान के पास जाते हैं कि नारायण आप ही मेरी रक्षा करो तो वे कहते हैं भगवान कहते हैं दुर्वासा क्या तू जानता नहीं कि मैं सदा भक्त के आधीन होता हूं काश वो भक्ति हम सबके पास होती पर हम तो मिथ्या मिथ्याभिमान के आधीन स्वयं हैं, क्रोध के आधीन हम हैं, भक्ति का है मापास दम्भ के आधीन हम हैं, विषय वासना के अधीन हम हैं क्षुद्र विचारों के मैं और मेरा के अधीन हम हैं, और यहां महाविष्णु कह रहे हैं कि दुर्वासा मैं तो भक्त के अधीन और क्या तू जानता नहीं कि अम्बरीश मेरा अनन्य भक्त है मैं उसके अधीन हूं तो जब मैं उसके अधीन हूं तो यह आयुध सुदर्शन भी तो उसी के अधीन है तो सुदर्शन मेरे आदेश से अब रुकने वाला नहीं है हाँ, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता जा अब तो महाराज अम्बरीश जाए तभी तेरा उद्धार हो सकता है क्या बात है बाघ्य दुर्वासा आते हैं और भगवान अम्बरीश के सामने लुट जाते हैं कि अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो कहा महामुने आप कैसा कर रहे हैं विनम्र अम्बरीश सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं और सुदर्शन चक्र लूप हो जाता है ये कहानी हमारी है जानते हैं राजा का नाम क्या बताया मैंने भूल गया मैं क्या बताया था अम्बरीश अम्बरीश का अर्थ क्या होता है अम्बर ही ईश हो जिसका अंबर माने आकाश ह तो आकाश ही जिसका ईश्वर है अर्थात जो उसका आकाश भर ईश्वर है जो सचराचर में एक नारायण का भाव रखेगा वो क्या कहलाएगा बोलो अम्बरीश हम सबको अम्बरीश होना है हाँ हमारा दुर्भाग्य है कि हम अंबरीश नहीं हो पाए और दुर्माने होता है घृणित गंदी दुर्भावना अवासा कहते हैं घर को तो दुर्वासा क्या हुआ गंदगी का घर ही तो दुर्वासा है जिसके पास क्रोध है जिसके पास देश है जिसके पास लोभ है जिसके पास आसक्ति है उसका शरीर क्या है बोलो क्या है अम्बरीश की दुर्वासा हा सबको समझ में आ रहा है कथा समझ में आ रही है हा? ठीक आ रही और दुर्वासा ने प्रकट क्या किया था बेटा क्या प्रकट की थी नहीं याद है कृत्या कृत्या माने जो किसी कृत से कर्म से प्रकट होने वाली जो कर्म फल है उसको हम क्या कहेंगे संस्कृत में बोलो बोलो बोलो कृत्या है? कृत से प्रकट हुई कृत्या तो जब भी तुम आसक्त होकर दुर्वासा बन करके लोभ और मतलब के लिए जो भी काम करोगे उस हर काम के पीछे एक पाप आएगा एक कृत्या आएगी और जब भी तुम सुदर्शन चक्रधारी हाँ सब में अंबरीश भाव रख करके किसी कर्म को करोगे कृत्या अपने आप भस्म हो जाएगी और वो कर्म ही तुम्हारा पुण्य हो जाएगा भले भोजन करना हो ये घर गृहस्थी का काम है हाँ? समझ में आता है तो ये सारी कथाएं सुखदेव जी हा महाराज सत्य को ही कितने सुंदर और मनोरम ढंग से महाराज परीक्षित के पास ला रहे हैं और हम सब परीक्षित हैं हमें याद रखना है हाँ? समझ में आता तुम कि तुम्हारे हर कर्म के पीछे हर कृत्य में कृत्या खड़ी है जब भी तुम किसी सांसारिक लोभ और मनोवृत्ति के कारण किसी कर्म को करोगे तो हर कृत्य के साथ निश्चित रूप से कृत्या अवश्य आएगी और जब भी तुम बन के अम्बरीश कि गोविंद ये सब आपका है ये सब आपके निपित है मनसा वाचा कर्म नारायण मैं सिर्फ आपका निमित्त हूं ऐसा मान करके जो भी कर्म करोगे वो तप है वो साधना है वो पुण्य है वो घर गृहस्थी का है समाज का है परिवार का है सचराचर की सेवा है किसी में कृत्या नहीं आएगी और तुम अम्बरीश होकर के कृष्ण की भक्ति रस की गहराइयों में सहज ही उतरते चले जाओगे और जब तक तुम अपने दम के कारण कोई काम कर रहे हो हर कृत के पीछे एक कृत्या खड़ी है जब दान में भी तुम्हारा दम्ब है तो उस कर्म में भी उस कृत में भी कृत्या आएगी दुर्वासा आएगा हा? फिर मन में पाप आएगा अरे यार इतना दान क्यों कराए थोड़े से में भी तो काम चल सकता <laughs> है क्यों भाई सुखी ला नहीं ठीक बात हे <laughs> आएगा तो हर कृत जो सांसारिक होकर के करोगे और सांसारिक कृत्य को भी अगर गोविंद का होकर के करोगे तो क्या होगा गोविंद आएंगे कृत्या भस्म हो जाएगी सुदर्शन रक्षा करेगा तुम्हारी हाँ तो यहां फिर कथा में लौटते हैं हाँ। भाई बहुत सी छूट गई है क्या करें हाँ। तो क्या हुआ? क्या हुआ क्या होता है कि चतुर्भुज है भगवान हम हाँ? कि शंख के सदृश मंगलमय वाणी जिसकी हाँ हम पुना उसी पत्थर की जेल में हैं हाँ वसुधी उस अद्भुत ज्योतिर्मय रूप का दर्शन कर रहे हैं कि शंख के सदृश मंगलमय वाणी जिसकी दृष्टि जिसका सुदर्शन है जो दिव्य अलौकिक प्रभु का सब में दर्शन करता है अर्थात जो अम्बरीश है वही सुदर्शन है और जो अंबरीष नहीं है गोविंद कहते हैं नारायण कहते हैं जो अंबरीष नहीं है वो मेरा भक्त भी नहीं है भक्ति को इतना सस्ता मत करो कि करोड़ों जन्म में भी ना पाओ इसे भक्ति के चरणों में अर्पित हुए बिना मां की कृपा नहीं पाई जाती मां को ठगने की कोशिश मत करो माला फेरो तो समर्पित भाव से भजन गाओ तो अर्पित भाव से फिर उस, उसको भजन को और माला को जीवन बनाओ तो भक्ति माता का तुम्हें अवश्य आशीर्वाद मिलेगा और जब उससे हट करके फिर दुर्वासा बनोगे फिर सांसारिक बनोगे फिर तो कृत्या तुम्हें खाएगी और भक्ति लौट जाएगी धोखा मत अपने तो अपने आप को इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त कौन है कि शंख के सदृश्य मंगल में वाणी है जिसकी और दृष्टि जिसकी सुदर्शन है अर्थात जो अंबरीष है जो अंबरीष नहीं है वो भक्त नहीं है ऊंच नीच जात पात भेदभाव नहीं तुम्हें तो प्राणी मात्र में गोविंद देखना है तो तुम तो मनुष्य मात्र के साथ उलझे पड़े और जब तक तुम अंबरीष नहीं बनोगे तुम भक्ति नहीं पाओगे धोखामत तो अपने आप को जिसे तुम समझते हो बड़ा सरल है अरे वो कितना सरल है ये समझ लो कि एक करोड़ जन्म भटक करके भी नहीं पाओगे और जिसे तुम क्लिष्ट कह रहे हो ये कितना क्लिष्ट है तातक्षण तुम्हें गोविंद मिलेंगे यदि तुम पूरी ईमानदारी से आज हो जाओगे ये क्लिष्ट है कि वो सरल है या ये सरल है और वो कितना क्लिष्ट है कि करोड़ जन्म भटकोगे और धोखा दोगे अपने आप विश्वासघात करोगे वो भी अपने से विष्णु इसलिए दिखा रहे हैं कि शंख के मंगल में वाणी जिसकी दृष्टि जिसका सुदर्शन है कि जो दिव्य अलौकिक नारायण का प्राणी बात्र में दर्शन करता है जो अम्बरीश है वही सुदर्शन है और क्या कि संकल्प जिसकी गदा है वो कुतर्कों से अपने पाप को आवरण नहीं देता है वो पूरी ईमानदारी से अपने हर पाप को अपनी हर कमजोरी को संकल्प की गदा से चकनाचूर करता है क्योंकि अगर पाप को समेटता रहूंगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा कि संकल्प जिसकी गदा है हैं? कि दूसरा करे तो महापाप है और तुम करो तो फैशन है क्यों भाई गलत है कि संकल्प जिसकी गदा है जो संकल्प की गदा पर अपनी हर कमजोरी को तोड़ता है और पूरी ईमानदारी के साथ सत्य निष्ठ होकर आगे बढ़ता है और जो कमल की कोमलता लिए आ क्या बात है भक्त का चौथा लक्षण कि जो कमल की कोमलता लिए जो कमल की कोमलता लिए प्राणी मात्र के चरणों में बिछ गया है कि नारायण आप सब में हैं प्रभु सबकी चरण रच शिरोधारे हैं गोविंद सब में आपका दर्शन है प्रभु आपकी महती कृपा है हर ओर से आप मिल रहे हैं कितना सुख है कितना आनंद है हर ओर से हर रूप में आप ही का रूप मिल रहा है हर लहर गंगा जल है अमृत रस की है दृष्टि जिसकी सुदर्शन है संकल्प जिसका गदा है और जो कमल की कोमलता लिए प्राणी मात्र के चरणों पर रोहित हो गया है बिछ गया है और जो कमल की भांति कीचड़ में इस संसार कीचड़ में रहता हुआ भी हर विषय वासना से निर्लिप्त है, है नारायण चतुर्भुज कह रहे हैं वही मेरा भक्त है वही मेरे हाथों में और बाकी सब माया की लातों में है बोलो ठोकरें खानी या गोविंद के हाथों में आना सोचो विचार करो ये अद्भुत अमृत रस की कथाएं जल्दी जल्दी में तो मजा नहीं आता है ना क्योंकि विस्तार ना हो तो रहस्य प्रकट ही नहीं होते और जब महल बहुत चढ़ा हो तो साब उनको याद ही लगाना चाहिए नहीं हाँ गोविंद चतुर्भुज महाविष्णु के उस रूप को देखा है वसुदेव ने तो बस वसुदेव जी देखते ही रह गए हैं देखे जा रहे हैं बस सुध बुध खोये हुए मंत्र भूल गए पूजा भूल गए उनकी आरती स्तुति भूल गए कुछ याद नहीं बस रोए जा रहे हैं। जा रहे, हैं। जैसे किसी बच्चे को कोई बहुत मारे और अचानक उसकी मां सामने आ जाए तो कैसे फूट फूट के रोता है आज वही अवस्था है उस पत्थर की सीलन भरी जेल में उस निष्पाप वसुदेव की महाविष्णु उसे सांत्वना देती है महाविष्णु सांत्वना देते हैं सांत्वना देते है वसुदेव को कि वसुदेव दुखी मत हो निष्पाप सचराचर की पीड़ाओं को तुझे पीना ही पड़ेगा क्योंकि संत ऋषि ही तो पीड़ा और पाप को पीकर सचराचर का उद्धार करते हैं वृक्षों की भांति जो तुम्हारे त्याज को स्वयं पीते हैं और पवित्र फलों में तुम्हें लौटा देते हैं तो हे वसुदेव तेरा जीवन तो इन पीड़ाओं को पीने के लिए ही है क्योंकि तू संत है तू स्निग्ध है तू पवित्र है तू तो देव है सांसारिक सुख मांगता है तपस्वी तो प्राणी मात्र की पीड़ाओं को पीके उन्हें सुखी करना चाहता है सूरज कहता है मैं बहुत तपूंगा बहुत पीड़ाएं लूंगा मैं बहुत तपूंगा क्यों कि जिससे हे वसुंद तू सदा सुहागिन रहे हरी भरी रहे ये सूरज और धरती की रिश्तेदारी है सन्यासी और गृहस्थ का संयोग कि एक सूरज की तरह तपे दूसरे का घर आंगन शिशुओं से सेवाओं से सुखद किलकारियों से हरा भरा रहे मैं तपता रहूं तुम हरे भरे रहो यही हमारा धरती और सूरज का समझौता है तुम रोशनी लो मुझसे और अंधेरे दूर करो अपने यही भागवत की कथा है रहे अपने अपने मर्यादा में धरती भले परिक्रमा सूरज की करें मिलेंगे नहीं कभी अलग अलग क्योंकि मिलन दोनों का विनाश है ना धरती रहेगी ना सूरज गोविंद हरिओ नरे हरे यही मर्यादाएं तो कहा कि दुखी मत हो और सुनो आज से ठीक ग्यारहवें वर्ष तुम्हारा इस पाप से उद्धार हो जाएगा सारे सचराचर की पीड़ाओं का जो पाप है उसका प्रायश्चित आज तुम करने के लिए प्रकट हुए हो वसुदेव क्योंकि वो कमजोर हैं कायर हैं वो अपने झूठों प्रपंच से स्वयं लड़ नहीं पाते हैं इसलिए हे देवता तू आया है आज सबकी पीड़ाओं को स्वयं पीकर सारे सचराचर के उद्धार के लिए जैसे महाशिव ने विष्पान किया है आज तू भी तो वही विष्पान कर रहा है क्यों क्योंकि तुम अपने झूठ से तुम अपनी वासनाओं से तुम अपनी अतृप्तियों को छोड़ना नहीं चाहते हो इस सारे पाप का प्राय ही तो वसुदेव पिएगा धरती का भार कैसे घटेगा जो पाप का भार हम नित्य प्रति डालते जा रहे हैं अपने कुकर्मों का कुविचारों का कुसंगतियों का आखिर उसका प्रायश्चित भी तो कोई करेगा तो हे वसुदेव, दुखी मत हो। तेरा जन्म ही इस सचराचर की पीड़ाओं को पीने के लिए है क्योंकि धरती का भार उतारने के लिए मैं आ रहा हूं और तू मेरा सहयोगी है आज से ठीक ग्यारहवें वर्ष में तेरा उद्धार करूंगा और सुन मैं अभी नवजात शिशु के रूप में प्रगट होने वाला हूं और जब मैं नवजात शिशु के रूप में प्रगट हो जाऊ तो हे वसुदेव मुझे टोकरी में रख लेना क्या करना है और टोकरी को सर पे रख लेना क्या करना टोकरी को सर पे रख लेना और फिर मुझे नंद बाबा के यहां छोड़ आना और वहां स्वयं महामाया योग माया हाँ कन्या के रूप में प्रकट हुई है उसे यहां ले आना बस तुझे इतना ही करना कर आ गया प्रभु जो आप आ गया देते हैं मैं वो वही करूंगा और ये कहा वसुदेव ने भगवान अंतर ध्यान हो गए आप लियो वसुदेव जी बड़े परेशान हैं सुन दो हो वसुदेव